आदर पूर्वक अपने घर में स्थान देते हैं तथा उसका आदर करते हैं। भावार्थ एक दरिद्र उपासक के ये उद्गार हैं। वह कहता है कि हे अग्नि, न ये मेरे पास गायें हैं ताकि तुम्हें मैं घी, दूध आदि दे सकूं और न मेरे पास कुल्हाड़ी ही है ताकि समिधाएँ काटकर तुझे अर्पण कर सकूं। भावार्थ मानव अग्नि की जब भी उपासना करे सदैव सद्धा युक्त मन से ही उसकी उपासना करे अथवा पहले सद्धा से युक्त मन वाला हो तथा फिर यज्ञ का आरंभ करे आरंभ करने के बाद उस अग्नि में सद्धा पूर्वक आहूति प्रदान करे त्रयुत्तर शततम सुक्तम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 भावार्थ जिस तरह लोग स्त्रेष्ठ अशों को शुद्ध करते हैं उसी तरह इस आगने को शुद्ध करते हैं तब सत्य ज्ञान में यह आगनी अत्यंत पूजित होकर उपासकों को हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करता है भावार्थ यह आगनी प्रियों में भी अत्यंत प्रिय तथा पूज्य एवं संपूर्ण जगत का नियामक है इस आगने की यदि सच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 जग्य में उसकी स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न हो इत्यस्टम मंडलम अथनौमम मंडलम प्रत्मों वाकह प्रत्मम सुक्तम इंद्र के पीने को देने के लिए सोमरस को निकाला है वह तू हे सोमरस स्वाद युक्त और हरश बढ़ाने वाली हारा से बहता रह, सोम वल्ली कूटकर उससे रस निकालते हैं और उस रस को इंद्र देवता के लिए यज्ञ में समर्पित करते हैं। राक्षसों का संघार करने वाला और सबको देखने वाला यह सोम लोहे के खिलों से मजबूत बनाए स्थान पर ड्रोन कलश में बैठता है। अर्थ भरपूर धन देने वाला तू हो और महान एवं शत्रु अर्थ बड़े देवों के यग्य के पास अन्न के साथ पहुँचो और बल इवंग अन्न हमें देवो अर्थ हे सोम। तेरी ही स्त्रेष्ठ सेवा हम करते हैं प्रतिदिन निश्चय से हमारा उदेश्य रहता है सोम तेरे समीप ही हमारी सब कामनाएं जाती हैं अर्थ सूर्य की पुत्री तेरे से निकले सोम रस को शास्त्र फैले हुए वस्त्र से पवित्र करती है अर्थ यज्ञ के उत्तम दिन में दस स्त्री रूप अंगुलियां रूपी बहिनें उस सोम वल्ली को पक तथा अपनी अंगुलियों से दबा कर उससे रस्त निकालती हैं। हाथ हमें सोम को अच्छी प्रकार पकड़ कर उसको दबा कर उससे रस्त निकाला जाता है।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 अर्थ इस सोम रस पान के आनंद में रहकर ही इंद्र सब घिरने वाले शत्रुओं का संघार करता है तथा वह वीर इंद्र धनों का दान करता है द्वितीयम शुक्तम अर्थ हे सोम तू देवों के पास जाने वाला हो अतः श्रेष्ठ रीति से रस को अपने से निकालो तू पवित्र है तथा आनंद देने वाला है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 アッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ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 हाँ देने के लिए प्रार्थना करते हैं अर्थ हे सोम हमको इंद्र के पास पहुंचाने वाला तू है मीठे सोम रस की धारा से हमें पवित्र कर जिस प्रकार व्रष्ट करने वाला परजन्ने पवित्रता करता है हे सोम तू यज्ञ का पहला आधार है ऐसा तू गावे देने वाला पुत्र या मनुष्य देने वाला घोड़े देने वाला और अन्य देने तृतीयम् शुक्तम् अर्थ यह अमर सोम देव पात्रों में जाकर बैठने के लिए पक्षी की भांति दौड़ता रहता है अर्थ यह देव उंगुलियों से दबाकर निकाला ना दबने वाला सोमरस शुद्धता करता हुआ शत्रुओं के आगे दौड़ता है